रहे और क्या रहे वो तो चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि रेडियो गावे टीवी गावे और हम लेटे लेटे उसको सुनते रहे कोई संगीत सुनने के लिए या सीखने के लिए श्रम उठाना नहीं चाहता भगवान का दर्शन करने के लिए लीला देखने के लिए कोई तपस्या करना नहीं चाहता और असल में जिसमें कष्ट उठाने की शक्ति नहीं है उसमें संकल्प की दृढ़ता भी नहीं है और जब संकल्प की दृढ़ता नहीं है तो कोई भी ऐसा काम बढ़िया काम बड़ा काम वो नहीं कर सकता क्योंकि जब वो काम करने जाएगा जरा सी बाधा पड़ेगी और बाधा पड़ेगी तो कह देगा छोड़ो इस झंझट में कौन पड़े असल में जो तकलीफ नहीं उठा सकता दुनिया में वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता जितनी भी सिद्धि हुई है पीड़ोदवा सिद्ध संसार में जितनी भी सफलता मिली है वो तकलीफ उठाने वालों को मिली है बिना तकलीफ उठाए दुनिया में कोई सिद्धि नहीं मिलती है देखा उन्होंने कि तपस्या करने की जो शक्ति है उसी का क्षय होता जा रहा है और लोग क्या हो रहा है लोगों में कि अभागे हो रहे हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता स्वयं तो मंद है मंद है माने आलसी है वो जो अपने रास्ते में बहुत धीरे धीरे चलता है ना शनिश्चर को मंद बोलते हैं, क्योंकि सवा दो दिन में चंद्रमा जितना चल लेता है शनिश्चर उतना ढाई वर्ष में चलता है अब कहा सवा दो दिन और कहा ढाई वर्ष इसीलिए ग्रहों में शनिश्चर का नाम मंद है तो आजकल लोग आलसी हो गए हैं इसका मतलब ये है जिसको अपने काम में रस नहीं आता उसको कहते हैं आरस और रा का हो जाता है तो उसको बोलते हैं अलस व्याकरण के नियमानुसार रले और अभेदहा और से भाव आलस्य जब अपना काम करने में आदमी को मजा नहीं आता है तब वो बेमन के करता है और बेमन के करता है तो न तो शरीर में शक्तियों का जागरण होता है पूरे मन से काम करने पर शरीर में ताकत और पैदा होती है और नारायण कर्म में सफलता मिलती है तो अपने शरीर का तमोगुण नष्ट हो गए और कर्म में सफलता मिले इसके लिए नारायण मंदता नहीं चाहिए तीव्रता चाहिए अपने साधन की प्राप्ति में सो महाराज एक तो लोग हो गए मंद अच्छा का अच्छा भाई बुद्धि हो ठीक हो तो आलसी लोग भी काम बना लेते हैं का बुद्धि भी ठीक नहीं है बुद्धि भी बहुत थोड़ी है और नारायण का अच्छा भाग्य हो ठीक तो का भाग्य भी अच्छे नहीं है और जीवन में उपद्रव बहुत लगा हुआ है आ, कहीं जाते हैं कोई काम करने के लिए नारायण गोवा में व्यापार करने के लिए गए वहां ब्याह कर लिया नारायण पेरिस में गए व्यापार करने के लिए वहां शराब पीने लग गए अमेरिका में गए वहां से लौट के आए नहीं तो नारायण इस तरह से अपनी जननी अपनी जन्मभूमि अपना धर्म अपना देश अपना वेश का ये सब जो है ये छूट जाता है क्यों छूटता है का आसक्ति होने के कारण छूट जाता है व्यास जी महाराज सोचने लगे कि संसार की तो ये स्थिति है अब हम इसके कल्याण के लिए क्या करें कि जहां तक हुआ हमने अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनका आदर किया नारायण वेद का जो ज्ञान परंपरा से हमको प्राप्त है उसका हमने सत्कार किया और मैंने निष्कपट हृदय से उसका आचरण भी किया और सबके कल्याण के लिए मैंने महाभारत में उसको प्रकट भी कर दिया महाभारत ऐसा ग्रंथ है संस्कृत साहित्य में महाराज की यदि विश्व की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना हो आपको तो महाभारत पढ़िए जिसने महाभारत नहीं पढ़ा उसको भारत का ही ज्ञान नहीं होगा विश्व का ज्ञान तो कहां से होगा भा, महाभारत में जितने भी पात्र हैं जितने भी आदमी हैं जितने भी पार्ट हैं, वो हमारे मन के जितने भी पर्दे होते हैं जितनी भी परत होती है उसको खोल देने के लिए है वहां एक आदमी नहीं है वहां करण नहीं है हमारे मन की एक पर्थ है अर्जुन नहीं है हमारे मन की एक परत है जो कुछ महाभारत में है वही हमारे अंतकरण में है हमारे मन में है उसके रूप में व्यास जी ने सब कुछ प्रकट कर दिया आ, फिर भी व्यास जी कहते हैं मुझे संतोष नहीं है तो ये असंतोष क्यों है असल में जब तक मनुष्य के मन में संतोष नहीं हो तब तक उसने अपना काम ठीक ठीक किए यही नहीं है थोड़ी देर के लिए कोई काम करते हैं, संतोष हो जाता है वो नारायण संतोष क्या होता है कि गुड़ खाने की इच्छा हुई या एक काम करने की इच्छा हुई उसको कर लिया तो करने के बाद क्या हुआ खाने के बाद क्या हुआ एक क्षण के लिए कोई दूसरी इच्छा का उदय दूसरी वासना मन में नहीं आई और नहीं आई तो मालूम पड़ा हो अब हम सुखी हो गए संतुष्ट हो गए लेकिन तीसरा क्षण आते आते फिर दूसरी बासना पैदा हो जाती है और फिर आदमी व्याकुल हो जाता है भूखा नंगा हो जाता है जो बासना बासना जिसके हृदय में भरी हुई है वो तो भूखा है वो तो प्यासा है वो तो नंगा है वो तो दरिद्र है आ, क्यों का जो चीज नहीं है अपने पास उसी के लिए तो वो व्याकुल है ना बासना माने अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन सो नारायण यत्कर्म कुर से सियात परितोषोतरात्म तत्प्रयत्न न कुबीत विपरीतम तु बर्जयत जब तक आपका मन अपने आप में संतुष्ट नहीं है तब तक दूसरे लोग आपको समझे बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत धनी हैं। अरे बाबा जब तुम्हारे मन में संतोष ही नहीं है तो तुम्हारा बड़ापन किस काम का सतु भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मन परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रहा जिसके हृदय में लालच बनी हुई है ये करेंगे ये पावेंगे ये लेंगे वो लालची आदमी जो है शतु भवती दरिद्रो वो तो दरिद्र है यदि अपना मन संतुष्ट है तो नारायण कौन दरिद्र है और कौन धनी है जतना हमको चाहिए पहनने को कपड़ा मिल गया खाने को भोजन मिल गया जो करना है उसको नर्द्वांद हो के बिना दुविधा में पड़े बिना उलझन के करते जा रहे हैं असंतोष किस बात का सो नारायण फिर भी नारायण व्यास जी के मन में असंतोष इसी बीच में क्या हुआ कि भगवान का जो मन है नारद नारायण नरावच्छिन्नम चैतन्यम नारम नरावच्छिन्न जो चैतन्य है आत्मा है उसको कहते हैं नारद तदाती तद इति नारद उस नरावच्छि चैतन्य को ही जो तत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं उनका नाम है नारद और आके बोले ब्यास जी तुमने तो बहुत काम किया दुनिया में फिर भी मालूम पड़ता है कि तुमको अभी संतोष नहीं हुआ है इतना बड़ा ज्ञान तुमको प्राप्त है जिससे महाभारत बना दिया और फिर भी देखने से मालूम होता है की तुम नारायण आ, आ, असंतुष्ट हो तुम्हारे मन में संतोष नहीं है व्यास जी ने कहा कि सही बात है महाराज मेरे मन में अभी संतोष नहीं है लेकिन आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारायण के शिष्य हैं और तीनों लोक में विचरण करते रहते हैं सूर्य के समान असल में सूर्य ही सबसे पहला भगवान का शिष्य कर्म योगी है इम विवते योगम प्रोक्त वन भगवान का कर्म जोगी शिष्य पहला कौन सूर्य वो सबको रोशनी देता है और कभी विश्राम नहीं करता है सूर्य के जीवन में विश्राम नहीं है ऋग्वेद में एक मंत्र है स्वस्थ पंथा मनु चरे मूर्या चंद्र मसा जैसे सूरज कल्याण के मार्ग में विचरण करते रहते हैं ऐसे नारद जी भी दूसरों के प्रति आत्मा परमात्मा का प्रकाश करते हुए कल्याण के मार्ग में विचरण करते रहते हैं है, सो आप बताइए कि हमारे अंदर कमी क्या है क्योंकि अपनी कमी आदमी को दिखती नहीं है इसका कारण क्या है जिससे प्रेम होता है उसका दोष नहीं दिखता है और जिससे द्वेष होता है उसमें दो सही दोष दिखते हैं तो आदमी का अपने शरीर से अपने जीवन से इतनी मोहब्बत होती है इतना प्रेम होता है कि अपना दोष उसकी नजर में आता ही नहीं है बसंत ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनी वस्तु में गुण दोष का निवास नहीं है राग और द्वेष में ही गुण दोष का निवास है ये भरभार का वचन है तो आदमी अपने शरीर से जीवन से तो बड़ा प्रेम करता है इसलिए अपनी गलती अपने को मालूम नहीं पड़ती शास्त्रों में लिखा है कि आदमी अपने अच्छे काम को तो छाती पर लिख के बैनर लगा के अपनी छाती पर लिख के चलता है पढ़ भी लेता है और दूसरों को दिखा भी देता है लेकिन जो अपनी गलतियां होती हैं उनको पीठ पर रख देता है हो और अपने को तो अपनी गलती दिखती नहीं है अधर्म का निवास पृष्ठ प्रदेश पर है और धर्म का निवास बक्ष पर है नारायण अब यदि कोई उसके पीछे होए गाइड करने वाला होए देखे कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है तब महाराज मालूम पड़े कि इसके अंदर गलती का क्या है सो so, महाराज हमको हमारी गलती नहीं मालूम पड़ती नारायण नारद जी आप बताइए स्नातस्य में न्यून मलम विचक्षव इतना पढ़ा लिखा इतनी तपस्या की और इतनी महाराज ब्रह्म बनाई लेकिन हमारे अंदर गलती क्या है वो मालूम नहीं पड़ती नारद जी ने कहा कि देखो व्यास तुमने धर, अर्थ का वर्णन किया अर्थ माने आप जानते हैं धन दौलत जो संपदा बाहर रहती है धरती पर रहती है बैंक में रहती है तिजोरी में रहती है जेब में रहती है उसको अर्थ कहते हैं हो वो इती गच्छती वो चलती फिरती रहती है तब तो अच्छी रहती है और एक जगह जब जम जाती है तब बिगड़ जाती है इसी को अर्थ कहते हैं इती अर्थाह अथवा अर्थय जिसको हम चाहते हैं उसका नाम होता है अर्थ ठीक है आपने अर्थ का भी वर्णन किया अब धर्म जो है नारायण काम जो है वो कहाँ रहता है का? वो मन में रहता है हमको ये चाहिए ये चाहिए इसमें हमारा रस है इसमें सुख है कल आपको सुनाया था कि एक पुडे सेठ ने कहा कि उस जवान लड़की से अगर हमारी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा लोग अपनी बेटी को नारायण अपनी बेटी के प्रति भी मोहित हो जाते हैं अपनी बहू के प्रति भी मोहित हो जाते हैं नारायण ऐसी ये काम मन में ऐसा है कि कब कहाँ किसके प्रति उदय हो जाएगा बाबू आप बुरा मत मानना आप अपने मन का ही अनुसंधान करना कि आपके मन में कहा, कहा किसके किसके प्रति कामना का उदय होता है तो बाहर रहता है धन और मन में रहता है काम बुद्धि में रहता है धर्म यदि बुद्धि में धर्म की भावना रहे तो मन को रोक ले कि बाबा ऐसा मत सोच धन के बारे में सोच लें कि ये धर्म ये धन मत ले ये ये लेने लायक नहीं है मैंने तो एक ब्राह्मण देखा काशी में महाराज रुपया बांटने का एक बार काम था दक्षिणा देने का काशी में तो बहुत से ब्राह्मण बहुत से पंडित मैंने बुलवाए थे उनमें से केवल कोई 500 पंडितों में से केवल एक पंडित आया और उसने हमसे कान में कहा कि स्वामी जी हम ऐसे किसी से कुछ नहीं लेते हैं और दाल नहीं लेते हैं हम कब तब कैसे लोगे भाई मैंने कहा तुम देने का उपाय बताओ कहा हमसे एक दुर्गा पाठ करवा लो हम दक्षिणा ले लेंगे दुर्गा पाठ की लेकिन जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम मुफत में हम मुफत में तुमसे नहीं लेंगे वो बात अभी तक हमको याद आती है रूपये तो थोड़े ही बांटने थे आ, उस समय तो कमलाकांत मिश्र भी आए थे रामानुज आए थे भागवती जी आये थे नारायण रघुनाथ शर्मा आए थे और सब काशी के बड़े बड़े दो पंडित बड़ों में से नहीं आए थे उस समय एक तो राजेश्वर शास्त्री द्राविड और एक सभापति उपाध्याय बाकी सब के सब पंडित आए थे नारायण तो ये जो हमारा जीवन है न इसकी तरफ दृष्टि डालने की है यदि मन में संतोष नहीं होता है तो ये सब व्यर्थ है तो बाहर रहता है अर्थ मन में प्रभति देता पापु सरस्वती भगवती निःशेषाजा गोरब्रम गुर आ तो ये जो हमारा जीवन है ना इसकी तरफ दृष्टि डालने की है यदि मन में संतोष नहीं होता है तो ये सब व्यर्थ है तो बाहर रहता है अर्थ मन में रहता है काम भीतर रहता है धर्म धर्म माने ब्रेक हो आ, वारक धरती यम है धारणात धर्म है जब हमारी इंद्रिय किसी बुरे मार्ग में जाने लगे हम बुरा पैसा लेने लगे हम बुरी चीज की इच्छा करने लगे तो भीतर से ब्रेक लगाने वाला कोई हो कि नहीं तुम्हारी मोटर अब गलत रास्ते जा रही है गड्ढे में गिरेगी एक्सीडेंट करेगी जैसे मोटर में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक नहीं हो तो मोटर गलत रास्ते पर जाती है ऐसे जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है वो गलत रास्ते पर चला जाता है अपने जीवन को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए धर्म भावना की आवश्यकता होती है और मोक्ष जो है वो तो अपने आत्मा का ही स्वरूप है वो न बाहर है न मन में है न बुद्धि में है विज्ञानम यज्ञम तनुते तत्तरीय उपनिषद में बताया विज्ञान मय कोष में माने बुद्धि में धर्म का निवास है और आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप है नारायण और ये आत्मा ही भगवान है इसके प्रति जो भक्ति है और इस भगवान के अपना जस अपना अपना करके तो कैसे बोलोगे भगवान का यश भगवान का जस गाया जाता है नाम रख के भगवान को कि तो जब भगवान के निर्मल जस का गान नारायण मनुष्य करता है तब उसके हृदय में संतोष आता है और चाहे कविता कितनी भी बढ़िया हो महाराज ओ कीर्तन करो नाच लो गाय लो जन रंजन मंजन खंजन आ, बोल लो कविता चाहे कितनी भी चित्र पद वाली हो यदि भगवान का जस उसमें नहीं है तो वो पवित्र करने वाली नहीं है और वो तो ऐसी जगह है जहाँ कव्य जाते हैं महाराज विद्वान नहीं जाते हैं और नारायण वो बोलना तो बिल्कुल वाणी का दोष है जिसमें भगवान का चरित्र नहीं है और जिसमें भगवान का सर्वात्मा भगवान का भगवान माने जो सबकी आत्मा है जो सबका अपना स्वरूप है जो सर्व रूप में है उसका नाम भगवान जो कहीं है कहीं नहीं है वो भगवान नहीं जो कभी है और कभी नहीं वो भगवान नहीं जो कुछ है और कुछ नहीं है वो भगवान नहीं ये जो अद्वितीय भगवत तत्व है महाराज आहा इसका जब इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे हृदय में जितना पाप ताप बैठा हुआ है वो सब का सब दूर हो जाता है तद बाघ विसर्गो जनताघ विप्लव नारायण भले श्लोक अच्छा ना बना हो उसमें कोई अशुद्धि हो लेकिन भगवान के उसमें नाम हो तो उसको संत लोग पसंद करते हैं संत माने सतपुरुष जो सद वचन बोले सत्कर्म करे और अपने हृदय में सदभाव रखे जिसके जीवन में सदविचार हो जो सात सात सत जिसके जीवन में हो उसका नाम होता है संत का तंत्र व्याकरण में संत शब्द प्रातिपदिक है इसका रूप चलता है संत संतौ संता हा। और पाणनीय व्याकरण में तो ये सन सं, संतऊ संता है लेकिन कातंत्र व्याकरण में संत आ, एक, एक संज्ञा शब्द है और आ, तद्धित में लभ्य सकार से संत पद है मतवर्थियता प्रत्यय होता है तो संत पद बनता है तो संत वही है जिसके जीवन में शांति है समवान है संत वही है जिसके हृदय में सत्कर्म सद सद्भोग सद्भाव सद्विचार हैं उसका नाम संत है वही संत लोग उसी को पसंद करते हैं अब किसी को महाराज मुक्ति तो मिल गई नारायण बहुत कर्मों के बंधन से छूट गए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है भगवान की भक्ति जीवन का श्रृंगार है यदि आपके जीवन में ज्ञान बहुत बड़ा होए, लेकिन भगवान की भक्ति न हो तो क्या होगा वो जीवन सूखा होगा कभी किसी पर गुस्सा आएगा तो कभी किसी पर चिंता हो जाएगी तो कभी रोने लगेंगे जब ज्ञानी रोएगा और पूछेंगे क्यों ज्ञानी जी आप रोते क्यों है आप ज्ञानी होकर गुस्सा क्यों करते हैं बोले क्या हुआ हो गया तो हो गया ये तो स्वप्न पुरुष का काम है अंतकरण का धर्म है अब ज्ञानी जी रोते रहेंगे तो दूसरे के मन में तो ज्ञानी होने की कभी इच्छा ही नहीं होगी हम ऐसा ज्ञानी होकर के क्या करेंगे तो असल में तत्व का जो अनुभव है उसको तो कहते हैं ज्ञान और इस व्यक्तित्व का जो श्रृंगार है इस व्यक्तिगत जीवन में जो ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति भक्ति की शक्ति से होती है बिना भक्ति की शक्ति के अपने जीवन में इस व्यक्तित्व में ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती इसलिए इस जीवन को परिपूर्ण रसमय मधुमय लास्यमय मजेदार बनाना है तो अपने जीवन में भक्ति आनी चाहिए और जब ज्ञान की भी शोभा और श्रृंगार भक्ति के बिना नहीं है, बिना नहीं है। तो भले कोई निष्काम कर्म करे लेकिन वो रूखा सूखा, भूख ही रह जाएगा इसलिए नारद जी ने बताया कि व्यास जी आप भगवान के चरित्र का गान करो इससे आपकी तो मुक्ति ही है पहले से दूसरों की भी मुक्ति हो जाएगी और दूसरी बातों का नारायण यदि तुम वर्णन करोगे तो अलग अलग नाम और अलग अलग रूप और ये अच्छा और ये बुरा और ये राग करने लायक और ये द्वेष करने लायक ये तुम्हारे दिल में भर जाएगा सो तुमने धर्म के लिए जो कौरव पक्ष पौरव पक्ष अलग कर दिया महाभारत में और धर्म पक्ष अलग कर दिया और लोगों को भगवान का प्रेमी बनाने के लिए सब कुछ किया भगवान का प्रेमी बनाने के लिए महाभारत का परम तात्पर्य जो है वो भी भगवान के प्रेम में है क्योंकि भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं जिसकी कृपा जिस पर कृपा करते हैं जिसको अपनाते हैं उसकी जीत होती है और जो भगवान के विरुद्ध पक्ष होता है वो हार जाता है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए ये बात मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में और सदानंद ने पंडित सदानंद पंडित ने महाभारत तात्पर्य प्रकाश में बहुत स्पष्ट करके की है और नारायण हमारे जो साहित्यिक लोग हैं ध्वन्यालोक आदि के जो करता है पंडित धुरंधर लोग वो कहते हैं कि सारे महाभारत का तात्पर्य शांत रस में है उपद्रव करने से किसी को कुछ नहीं मिला नारायण युद्ध का फल अंत में निष्फलता ही युद्ध का फल है और इसलिए मनुष्य को शांति से रहना चाहिए तो यद्यपि तुमने बड़ी अच्छी नियत से महाभारत की रचना की ब्यास जी लेकिन उससे राग द्वेष की वृद्धि हुई और भगवान में भक्ति की वृद्धि नहीं हुई आ, क्योंकि तुम्हारी बात मान करके लोग झगड़े में पड़ गए सो तो अब तुम केवल भगवान की लीला का वर्णन करो असल में संसार में भगवान की लीला और कथा से बढ़कर के और कुछ नहीं है क्योंकि दुनिया के लोग तो भटके हुए भूले हुए इधर उधर चले जा रहे हैं अब मान लो एक आदमी से धर्म तो छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति बनी रहे तो उसकी क्या हानि होगी भगवान उसको बचा लेंगे और नारायण भगवान को तो छोड़ दिया और धर्म का पालन किया तो उसको मिलेगा क्या असल में आदमी को चाहिए क्या आदमी को चाहिए क्या उस बात के लिए कोशिश करे तस्वी हेतो हो प्रयते तक को न लभ्यते यद भ्रमताम ऊपर यद ऊपर यथा तल लभ्यते दुख व सुखम कालीन सर्वत्र गभर रमहसा मनुष्य को जो बात अपने आप नहीं होती है उसके लिए कोशिश करना चाहिए जन्म तो अपने आप ही हो जाता है अब जन्म लेने के लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है हाँ मृत्यु तो अपने आप ही हो जाती है तो मरने की कोशिश करना तो बिल्कुल व्यर्थ है तब क्या करना चाहिए कि जो अपने आप कहीं भी नहीं मिलता है वो जो उत्तम वस्तु है उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कब बोले भाई फिर हमको संसार में सुख कैसे मिलेगा नारायण ये प्रश्न सभी के मन में उठ सकता है कि जब हम कोशिश नहीं करेंगे दुनिया के लिए स्त्री के लिए पुत्र के लिए धन के लिए भोग के लिए यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे इसका जवाब देते हैं नारायण नारद जी की तल दुखवत कभी तुम दुख चाहते हो क नहीं हम तो दुख नहीं चाहते हैं अच्छा चा, दुख पाने के लिए कोशिश करते हो क नहीं करते हैं अच्छा हैं, तो दुख आता है तब परहेज करते हैं उससे बचना चाहते हैं कहा बहुत बुद्धिमान हो तुम लेकिन ये दुख आया कैसे वो कौन है जिसने तुम्हारे न चाहने पर भी कोशिश न करने पर भी परहेज करने पर भी तुम्हारे जीवन में दुख भेज देता है वो बैरंग दुख भेज देता है महाराज हम न चाहे तो बम का गोला पार्सल में भर के भेज देता है वो भेजने वाला वो भेजने वाला कौन है और जो तुम्हारे पाप का फल दुख भेजने में इतना सावधान है नारायण वो क्या तुम्हे सुख भेजने में कोई प्रमाद करेगा इसलिए जो तुम्हारे हिस्से का सुख है वो भी तुम्हारे जीवन में आवेगा इसलिए भगवान से प्रेम करो ये संपूर्ण विश्व भगवत रूप है इसमें काम क्रोध लोभ के चक्कर में मत पड़ो ये ही सब साधनों का फल है कि मनुष्य भगवान के गुणानुवाद का गान करे हो ये फल है कह क्या रहे हैं क्या अच्छा हो हम ज्ञान प्राप्त करें का बहुत मुश्किल है बाबा आ, का अच्छा ध्यान लगावे का मन बस में हो तब ना का पूजा करें का कर्सत कहाँ है कब तब का जीव तो खाली है ना आ, जीव से भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करो आज कलयुग में सत्य युग में ज्ञान होता होगा त्रेता में ध्यान होगा होता होगा द्वापर में पूजा होती होगी पर कलयुग ये तो प्रोपेगंडा का युग है न सारा व्याख्यान पर आ गया हो तो सारा धर्म कर्म जब जीव में आ गया दुनिया में तो भगवान को भी जीव पर ले आओ जहाँ तुम बैठे हुए हो वहां से भगवान का नाम लेना शुरू करो जिस गड्ढे में आदमी गिरता है उसी का सहारा लेकर के निकल सकता है आदमी जीव के जीव के चक्कर में जीव के चक्कर में आदमी फंस गया है तो जीव के द्वारा ही उसको ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए नारायण हमारे जीप पर भगवान का नाम हो हम आपस में भगवान की चर्चा करें आज मौसम बहुत खराब है अच्छा आज मौसम बहुत अच्छा है और लो बातचीत शुरू की तो मौसम से शुरू की ऐसे क्यों नहीं शुरू करते देखो भगवान की लीला क्या लीला है क्या आज सवेरे से वर्षा हो रही है क्या भगवान की लीला है कि आज एक बूंद नहीं पड़ी आहा, कहा नारायण चर्चा करने गए तो कहा गए सो so, नारायण जीव से भगवान को पकड़ो जब जीव से भगवान पकड़े जाते हैं नारायण तब भगवान पकड़ में आ जाते हैं इसी के लिए मंत्र होता है इसी के लिए नाम होता है आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और यदि अपनी सदगति प्राप्त करनी हो तो भागवत का पाठ कर लो और नारायण सब अ सबको यदि सबका उद्धार करना हो तो श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ आ, सो बोलते हैं कि देखो सत्संग से हमको क्या मिला नरद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात सुनाई अहम पूरा पूरा माने पूरा कल्पे अतीत भवे और पहले के जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और वो दासी ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अब महात्मा लोग जो हैं, वो चातुर्माश के दिनों में ब्राह्मणों के गांव में आते और वहीं निवास करते सो नारायण ब्राह्मणों ने हमारी माता को संतों की सेवा में लगा दिया अब जब माँ हमारी संतों की सेवा करने के लिए जाने लगी तो मैं छोटा सा बच्चा मैं भी उनकी सेवा में जाने लगा मैं कैसा बच्चा था बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई चंचलता नहीं थी और मैं उधम नहीं करता था मैं खिलौनों से खेलता तक नहीं था मैं तो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता संतों के पीछे पीछे चलता संत लोग तो कृपालु होते हैं समदर्शी सबको बराबर देखते हैं मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई मैं बोलता बहुत कम था और जो वो अपना प्रसाद छोड़ देते खाने पीने के बाद उच्छिष्ट उनकी आज्ञा लेकर उनकी उनके अनुमोदन से अनुमति से मैं उसको ग्रहण करता एक बार इससे मेरे सारे पाप जो हैं वो धुल गए और फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये लोग रहते हैं जिस धर्म का पालन ये लोग करते हैं उसी का पालन मैं भी करूं सो अब ये होता है ये महाराज कि वो लोग आपस में बड़ी मीठी मीठी कथा भगवान की करते और उससे हमारा मन खींच जाता कृष्ण कथा का अर्थ ही होता है कृष्णा कथा कृष्ण कथा करशंती कृष्णाह नारायण जो अपनी ओर खींच ले उनका नाम होता है कृष्ण कृषंती नारायण हमारे हृदय में एक हल चला के जोत देते हैं उसको उर्वर बना देते हैं और नारायण बड़ी मीठे स्वर में वे लोग आपस में उसकी चर्चा करते हमारा मन खींच गया और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ ध्यान लगाकर एक एक शब्द एक सुनता तो उससे भगवान में मेरी रुचि हो गई अब जब मेरी रुचि हो गई तो मुझे बार बार कृष्ण की याद रहने लगी अब तो हमको यही मालूम पड़े उस समय सुन सुना के एक जैसे एक परमात्मा है और उसमें ये है और नहीं जो कुछ मालूम पड़ता है और नहीं मालूम पड़ता है सब उसी में है ये नहीं कि हमारा ज्ञान निवृत्त हो गया हो क्योंकि जो है वो भी उसी में और जो नहीं है वो भी उसी में तो है और नहीं का ठीक ठीक हमको ज्ञान तो नहीं था लेकिन मैंने ये मान लिया कि सब परमात्मा के स्वरूप में है अब चार महीना वो लोग रहे और मैं करता रहा विनय से उनकी सेवा जब जाने लगे तब हमारा शील स्वभाव देख करके उन्होंने हमको उपदेश कर दिया और उपदेश कर दिया नारायण कि जिससे भगवान की प्राप्ति होती है असल में उपदेश का सार क्या है जदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणी भावितम नारायण हम जो भी काम करें उसमें ये नहीं है कि हम हिमालय में रहें तब भगवान की सेवा पूजा होगी वहां भी स्त्री मिलती है वहां भी धन मिलता है वहां भी पेड़ों से ममता हो जाती है वहां भी मठ बन जाते हैं सारे उपद्रव जो नगर में होते हैं वो नग में भी वो पहाड़ में भी होते हैं बात यह है कि अपना हृदय चाहिए ठीक ठाक और वो ठीक ठाक क्या चाहिए कि जो भी हम कर्म करें वो कर्म भगवान के लिए करें उस अपने दोस्त के लिए अपने मित्र के लिए जिसको हम पहचानते तो नहीं हैं हम नहीं देखते हैं पर वो हमको देखता है हम उसको नहीं पहचानते हैं पर वो हमको पहचानता है हम हम उसको अपने हृदय में नहीं रखते हैं पर वो हमारे हृदय में रहता है और अपने हमको अपनी गोद में रखता है हम उसी की सांस में सांस लेते हैं ये हवा उसकी सांस है हम उसी के पानी में और जल में पानी पीते हैं हम उसकी गोद में धरती में बिछरते हैं नारायण हम उसी की आंख की रोशनी में देखते हैं हम हो गए हैं कृतघ् हम हो गए हैं ऐहसान फरोश वो देखो हमें धरती पर रहने का हाउस टैक्स की तरह कोई बिल नहीं भेजता पानी ये नल के बिल की तरह कोई बिल नहीं भेजता वो रोशनी के लिए कोई बिजली के बिल की तरह जैसे नारायण बिल आता है ऐसे सूर्य चंद्रमा के लिए कोई बिल नहीं भेजता पंखे का बिल आता है लेकिन सांस लेने का हवा का बिल कभी नहीं आता है और रेडियो में आवाज सुनते हैं तो उसका बिल आता है और हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो कोई बिल नहीं आता है ऐसा परमेश्वर जो दिन रात बिना कुछ लिए बिना कुछ बारे में हाँ बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए निरंतर हमारा भला कर रहा है उसको हम भूल गए हैं तो हम जो काम करें वो उसको नजर में रख के करें उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और पहले संकल्प कर ले कि ये काम हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं एक अच्छा करते समय भी ख्याल करते जाएं हम उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं और जब हो जाए तब श्री कृष्णार्पण मस्तू कर दें ये काम मैंने भगवान को समर्पित कर दिया इससे बढ़िया भक्ति और कुछ होती नहीं है ये होम्योपैथी के सिद्धांत वाले बो बोलते हैं कि जो जिस कारण से रोग पैदा होता है उसी कारण को यदि हम शुद्ध करके प्रयोग करें तो वो रोग अच्छा हो जाता है जिस वजह से जो रोग होता है उस वजह से ही वो रोग दूर भी हो जाता है यदि ठीक कायदे से उसका प्रयोग किया जाए सो तदेव यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सित ये कर्म के झगड़े में पढ़ने से ही हमने गलत गलत काम किया और दुनिया के दुख में फंस गए यदि यही कर्म हम ठीक ढंग से करें भगवान के प्रति अर्पित करके तो हम कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं सो नारायण जहाँ भगवान के प्रति अर्पित हुए ये कर्म गए जो जहाँ नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से ज्ञान हो जाता है उससे भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाती है क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है आ, तो नारायण प्रसन्न हो करके वे हमको सुख देते हैं शांति देते हैं ज्ञान देते हैं भक्ति देते हैं वैराग्य करते हैं भगवान के लिए कर्म करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है ओम नमो भगवते तुभियम वासुदेवाय धीम ही प्रद्युमनाया नमः नमस् इस भगवान का इस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए सो भगवान ने तो मुझे सब कुछ दे दिया मेरे पास क्या था लेकिन भगवान ने तो अपनी ईश्वरता मुझे दे दी ब्यास जी यदि तुम अपना और लोगों का भला चाहते हो तो जहाँ ज्ञान की निष्ठा है अंतिम गति है जिससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है वो लोगों को बताओ इसी से लोगों का दुख दूर होगा और इसी से सुख शांति मिलेगी अब जब ये बात नारद जी ने कही तब व्यास जी ने कहा कि जब वो ज्ञानी महात्मा संत लोग जब आपको ज्ञान दे चले गए नारद जी तब आपने क्या किया और किस ढंग से आपने अपना जीवन व्यतीत किया और दूसरे कल्प की ये जो स्मृति है वो आपको बनी हुई है इसका क्या कारण है नारायण नारद जी ने, ने बताया कि जब महात्मा लोग चले गए तब तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था अब वो तो सारा स्नेह बंधन मेरे साथ ही जोड़ के रहती थी और वो पराधीन थी बिचारी वो तो बस मेरे पालन पोषण के लिए सब कुछ करती थी अब एक दिन क्या हुआ की वो गाय दुहाने के लिए गई घर से सो तो वहाँ पांव के नीचे आ गया सांप और वो मर गई मर गई तो मुझे तो संतों का उपदेश मिला हुआ था वैसे तो मां मर मरे इसका दुख तो सबका होता है परंतु मुझे ये दिखा कि इसमें भी कोई भगवान की कृपा है नारायण इसमें भी हमारा मंगल करना चाहते हैं सो महाराज में तो वहाँ घर से निकल पड़ा जंगल में अकेले जो गर्भ में हमें खाने पीने के लिए भोजन पहुँचा देता है वो बच्चे की नली माँ के पेट के साथ कौन जोड़ता है आपको मालूम है पेट में कौन रहता है जो माँ के पेट की नली बच्चे के पेट में जोड़ दे और माँ का जो खाना और पीना है वो पुष्टि तुष्टि बच्चे को मिले विद्या बुद्धि मिले व्यवस्था कौन करता है तो वही महाराज जंगल में भी करता है अब मैं तो भूखा प्यासा जंगल में गया अकेला और वहाँ जा करके मैंने देखा बड़ा भयंकर जंगल था थक गया भूख प्यास लग गई सो एक नदी मिली नदी में और हिमालय में कभी जाए तो नदी का पानी वैसे नहीं पीना चाहिए हो और ये भी नहीं कि चाहे नदी में जहां स्नान करने के लिए घुस गए कि हम बहुत तैरना जानते हैं वो तो महाराज ऐसा पत्थर पर पटकेगी कि वहीं के वहीं ढेर हो जाओगे और पानी में पत्थर के कण रहते हैं इसलिए नदी में जहां जल स्थिर होए नदी में जहां सरोवर बन गया हो वहां स्नान करना चाहिए और वहां जल पीना चाहिए अब वहां जाकर के मैंने ऐसा किया और मेरा जो कष्ट ये पीड़ा थी वो दूर हुई और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया ये पीपल का पेड़ माने जो जगत है ये पीपल का पेड़ है इसके मूल में जो परमात्मा है वहां बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा चिंतन करने लगा और हमारा भाव असल में भगवान जो लोग सचमुच भगवान को देखकर कर ध्यान करते हैं उनके ऊपर उतने प्रसन्न नहीं होते हैं कर क्यों क उन्होंने तो देख लिया कि भगवान ऐसा है सब मानते हैं जानते हैं ध्यान करते हैं जिन्होंने नहीं देखा है और अपने मन में भगवान की कल्पना करता है ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं उसके ऊपर बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं कि देखो बिना जाने हमको बिना देखे और ये हमसे इतना प्रेम करता है तो उसके ऊपर तो बहुत प्रसन्न होते हैं अब भगवान से मिलने की उत्कंठा हुई और आंखों में आंसू आए और हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो गए शरीर में रोमांच हो गया मैं आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगा न मैं मालूम पड़े न दुनिया मालूम पड़े और भगवान का वो रूप महाराज सारा शोक मिट गया सो एक, एक क्या हुआ कि उस रूप का दर्शन बंद हो गया अब मैंने बहुत कोशिश की, की फिर से दिखे पर नहीं दिखा आकाशवाणी हुई उस समय कि देखो नारद तुमको इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो सकता क्यों कि अभी तुम्हारी जो कामना है वो परिपक्व नहीं हुई है एक बार तुमको दर्शन इसलिए दिया कि तुम्हारे मन में मेरी प्राप्ति की लालसा हो जाए असल में भगवत प्राप्ति की कामना जब हृदय में आ जाती है तो धीरे धीरे सारे के सारे दोष मिट जाते हैं अब तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ जुड़ गई अब वो कभी नष्ट नहीं होगी स्मृति बनी रहेगी आकाशवाणी तो चुप हो गई, मैंने भगवान को नमस्कार किया अब तो लज्जा शर्म सब छूट गई और बस भगवान का नाम लेने लगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुनाथ नारायण वासुदेव देखो भाई मैं अपनी बात एक कहता हूँ मुझे गाना नहीं आता है ना नाचना आता है ना कीर्तन करना आता है हमारे बाप दादा ने तो ऐसे ही बताया था हमको कि हरे राम भी बोलो तो हरे, रामा, हरे रामा, राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे अनुष्टुप बोला जाता है वैसे ये अनुष्टुप छंद है जैसे गीता का पाठ करते हो वैसे करो गा के मत बोलो तो हमको गाना वाना तो कभी आया नहीं कीर्तन करना आया नहीं नाचना आया नहीं परंतु भगवान का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है भगवान अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं, नारायण उनकी लीला कल्याणकारिणी है भद्राणी भवद्रमयति यथि भद्रम भद्रम चद्रम च भद्रम चद्राणी नारायण भगवान का नाम मंगलमय है और उनकी लीला मंगलमय है मैं उसका उच्चारण करता हूं धरती में विचरण करता हूं और अंत में जब मेरा वो शरीर छूटा तब मैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जब नारायण के भीतर लीन हो जाना चाहते थे उस समय सारे संसार को उन्होंने समेटा मैं भी सिमट गया और मैं भी ब्रह्मा जी के साथ नारायण में गया और जब फिर नारायण उनकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तब मैं उनमें से निकल आया अब तो देखो भगवान की ऐसी कृपा है उन्होंने हमको एक बीणा दे रखी है और ये भगवान की दी हुई वीणा इसमें स्वर ब्रह्म लगा हुआ है इसमें भगवान की कथा का गान करता हूँ और विचरण करता हूँ जब मैं भगवान की कथा गाने लगता हूँ नारायण आ, जब मैं बरहा पीडम नट वर बो कर्णयो कर्ण कारम बोलने लगता हूँ तो साक्षात भगवान आ करके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जैसे बच्चे को किसी ने बुलाया हो और आ गया हो इत ही आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श इच्छया मुहू दुनिया व्याकुल हो गई है हमको ये चाहिए ये चाहिए वहाँ संगीत सभा में जाओ रात भर जागो चार बजे पूरा होता है महाराज ओह तो हमको ये चाहिए धन चाहिए तो जुआ खेलने के लिए जाओ रात भर जगो मरो खेल के आओ नारायण जब कोई चिंता हो तो जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं दवा खिलाते हैं वैसे शराब पी लो ये गम गलत करने का तरीका नहीं है हो यदि आप अपने मनोबल से अपने बुद्धि बल से अपने विचार बल से अपने दुख को दूर कर सकते हो तो जब कहीं जहाँ कहीं रहोगे वहां अपने दुख को दूर कर सकते हो और यदि आप बेहोश होके अपना दुख दूर करते हो तो उस दुख दूर करने में आपकी विशेषता ही न क्या हुई तो दुनिया में जितना भी दुख है उसके लिए एक ही उपाय है कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए भगवान का वर्णन करें भगवान की सेवा से चित्त में जितनी शांति होती है उतनी दूसरी प्रकार से नहीं होती है नारद जी ने ब्यास जी को बताया कि ये मैंने अपने जन्म और कर्म का रहस्य बताया दिया। अब नारद जी ने ब्यास जी से ऐसे बातचीत करके और फिर तो उन्होंने उन बीणा पर, पर स्वर छेड़ा और जहां उनको उनकी मर्जी थी नारद जी कहीं जान बुझ के नहीं जाते थे जादृ चाहे जिधर बाएं चले दाएं ने चले है आमने चले सामने चले धन्य है ये देवर्षि नारद अहो देवर्षि धन्योयम यम सारंग धनवन गायन माद्यन इदम तंत्रिया रमयत या तुरम जगत ये देवर्षि नारद देवताओं के पुरोहित हैं। धन्य हैं, धन्य है, धन्य है। कि भगवान की भगवान कीर्ति का गान करते हैं स्वयं मस्त रहते हैं और सारी दुनिया को मस्त करते हैं और संपूर्ण जगत को ये जो दुनिया दुखियारी जो दुनिया है राजा दुखी प्रजा दुखी साधु उनके दुख दूना कहे कबीर सुना भाई साधु एक और घर नहीं सुना ये दुनिया का दुख धन की वृद्धि से नहीं जाएगा और बढ़ेगा ये सामरिक शक्ति आणविक शक्ति की वृद्धि से ये दुख दूर होने वाला नहीं है ये बहुत भोग करने से दूर होने वाला नहीं है बहुत जिंदा रहने से लंबी आयु व्यतीत करने से ये दुख दूर होने वाला नहीं है हमने पढ़ा था एक जगह एक सज्जन थे उन्होंने एक देवता को खुश किया देवता ने कहा कि वरदान मांगो वो बोले हम कभी न मरे यही चाहते है देवता ने कहा भाई हम तो खुद ही मरने वाले है तुमको न मरने का वरदान कहां से देंगे इसलिए लो तुम्हें हम 400 सौ बरस की उम्र दे देते हैं अब उन्हें महाराज 400 सौ बरस की उम्र मिल गई बड़े खुश होकर घर में लौटे और चार सौ बरस की उनकी उम्र तो मां बाप तो पहले मर ही गए मर ही था वो तो दादा दादी मर गए माँ बाप मर गए अब महाराज उनके जो भाई थे सो भी मर गए अब उनकी पत्नी मर गई अब उनके बेटा बेटी मरने लगे अब बड़ी उम्र लेके क्या करोगे महाराज रोज रोना पड़े रोज रोना पड़े बड़ी उम्र मिलने से कहीं सुख कहीं सुख मिलता है नारायण कहीं बहुत धन होने से कहीं शांति से बैठ सकते हो नारायण बहुत कामना पूर्ति से क्या तुम्हारी कामना कहीं शांत हो सकती है भगवान के भजन के बिना ये दुख दूर नहीं हो सकता अब व्यास तो जी जो हैं वो तो ब्रह्म नदी सरस्वती उसके पश्चिम तट पर पश्चिम तट पर माने प्रत्यगात्मा के रूप में हो जब हम पूरब मुंह से खड़े होते हैं तो भीतर भीतर भीतर जहां हम होते हैं वही सबसे पश्चिम होता है उस प्रत्यगात्मा में सरस्वती नदी जहां बहती है बुद्धि की धारा ज्ञान की धारा बहती है उसके पश्चिम तट पर ब्यास जी बैठ गए सम्या नारायण समी लोग जो हैं शांत पुरुष जो हैं वो वहाँ का रसा स्वादन करते हैं सम्यप्रास प्रोक्त आप प्रास आसनम वहाँ समी लोग बैठते हैं नारायण अब वो बैठ करके वहाँ और आचमन करके अपने मन को एकाग्र किया जब भक्ति जोग से उन्होंने अपना मन एकाग्र किया तो जैसे सरोवर हो और उसमें गदलापन हो और चंचल हो और अपना मुंह उसमें देखना चाहो तो नहीं देख सकते ऐसे ही अपने हृदय में जब गंदगी होती है और चंचलता होती है तब अपना मुंह नहीं दिखता जब अपने हृदय के ह्रद को धर्म